नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबर नाइन्टी पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी जानते हैं कि विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से बात करते हैं कुछ ख़ास विषय को लेकर आपके साथ जुड़ते हैं तो आज के इस विशेष मुलाकात को सजाने के लिए हमारे साथ वैभवी शर्मा है जिनसे हम बात करेंगे और ये एक स्पेशल एजुकेटर है जो बच्चों को ख़ास करके सिखाना या उनको अपग्रेड करने का काम करती हैं और स्पेशल बच्चे कौन होते हैं और उनका एजुकेशन कैसे होता है उनका डायग्नोस क्यों ज़रूरी है इन सारे विषय को लेकर हम उनसे बातें करेंगे तो सबसे पहले आप सभी की तरफ से वैभवी शर्मा का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद थैंक यू जी आ, वैभवी जी आपका बहुत बहुत वैभवी शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और जैसे कि हमें मालूम पड़ा कि आप, आप, आप स्पेशल एजुकेटर हैं और ख़ास आप अपने बच्चों को भी इस विषय को आप अपने बच्चों को भी एजुकेट कर रहे हैं इस इसके साथ में तो ये हमें एक बहुत ही अच्छा लगा कि इस कहानी को आपके द्वारा सुना जाए तो आप बहुत ही अच्छी तरह से उन चीज़ों को बता पाएंगे बेषर्त किसी और चीज़ों को या किसी और से सुनने के बजाय आपसे सुनेंगे तो ज़्यादा वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और दूसरों को भी मदद करेगा तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए और अपने परिवार के बारे में जी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी इस कार्यक्रम पे आके पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी और सभी को मेरा नमस्ते जी। आ, मैं एक बाबा के प्रभु के एक स्पेशल चाइल्ड की मदर हूँ और वो आ, अभी थोड़ा सा समझ उसमें कम है लेकिन उसकी आयु जो है वो चौदह वर्ष की हो चुकी है उसकी जो बॉडीली जो उसकी एज हम कहेंगे फिजिकल एज पर बच्चे की समझ जब भी चौदह महीने के बच्चे जैसी ही है अच्छा, अच्छा। पर साथ ही साथ मैंने सोचा कि जब हम सीख ही रहे हैं और मैंने कोर्स भी कर रहा पढ़ाई भी करा प्रोफेशनली इस फील्ड में हुँ, हुँ, तो उसके बाद में मैं आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ के अंदर है उसमें स्पेशल एजुकेटर के रूप में कार्यरत हूँ तो बस <laughs> इतना ही आज के लिए इंट्रोडक्शन <laughs> जी जी जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अच्छा आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है कि ये स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल एजुकेटर क्या है ये थोड़ा सा उनको समझ में नहीं आ रहा होगा और मैं चाहूँगा कि ये स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल एजुकेटर का जो कोर्स है ये क्या होता है क्या नॉर्मल पढ़ाई से अलग होता है तो इसको कहाँ और कैसे किया जाता है और किन बच्चों के ऊपर इसके ऊपर काम किया जाता है हाँ ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है देखिए स्पेशल एजुकेटर जो होता है वो जिन बच्चों को विशेष रूप से सीखने की आवश्यकताएं है होती हैं नहीं, नहीं। उनके टीचर होते हैं अच्छा। और टीचर तो आप जानते हैं बीएड डीएड और एमएड करके बनते हैं पर ये जो कोर्सेज हैं ये थोड़े अलग हैं ये स्पेशल बीएड स्पेशल डीएड यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन बैचलर इन एजुकेशन आगे स्पेशल लग जाता है एक रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके थ्रू ये होता है उस साइट पर आर की साइट पर जाके आप देख सकते हैं जो आर रजिस्टर्ड कोर्सेज हैं वो करें तो वो बहुत अच्छा रहता है हुँ, हुँ. आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लिए भी यूनिवर्सिटीज से हमें करना चाहिए हुँ. और स्पेशल uh, एजुकेटर के अलावा भी इस फील्ड के अंदर बहुत सी अलग अलग क्वालिफिकेशंस हैं कम अवधि के कोर्सेज भी हैं ज़्यादा अवधि के हुँ. दूर से पढ़ने के लिए भी सुविधाएं हैं ओपन यूनिवर्सिटीज जैसी अच्छा। तो ये सब कुछ है और uh, इस फील्ड में बहुत अच्छे अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है ट्रेनड लोग कम हैं तो बोस्ट वेलकम है जो लोग पढ़ना चाहते हैं आना चाहते हैं आगे <laughs> अच्छा एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग इन चीज़ों को जानते भी हैं समझते भी हैं लेकिन फिर भी इस फील्ड में कम लोग क्यों आ रहे हैं हाँ ये मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ देखिए एज अ प्रोफेशनल कोई भी आज के आ, मतलब इस मेटेरस्टिक टाइम में नहीं, लोग नहीं। चाहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिले पर शायद इस फील्ड में उतना आप मॉनेटरी फाइनेंशियल बेनिफिट के बारे में नहीं सोच पाते हैं और एफर्ट बहुत है इमोशनल जो किसी के ऊपर टास्क है वो भी बहुत है अपने आप को जुड़ना भी है और दूर भी रखना है तो इस तरह की क्वालिटीज़ जिनमें होती हैं वही इस फील्ड में पहली बात तो आने की कोशिश करते हैं कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों में क्वालिटी होती है लेकिन उनको पता ही नहीं है नहीं। कि ऐसा भी कुछ है हम ये भी कर सकते हैं तो ज़्यादातर मैंने अभी तक जिन प्रोफेशनल से मिली हूँ उनके परिवार में कोई विशेष बच्चे हैं विशेष लोग हैं तो वो उसी को देखते हुए फिर वो आए हैं बहुत कम ऐसे प्रोफेशनल से मैं मिली हूँ जो कि एज अ प्रोफेशन अभी इसमें आ रहे हैं पर अब लोग आने लगे हैं और अवेयरनेस बढ़ने लगी है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे श्रोता इन बातों को समझ पा रहे हैं और अच्छी तरह से जान भी पा रहे हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे कई चीज़ें होती हैं कि कहाँ कहाँ हमें जो है आ, पैसा या फिर प्रोफेशन को छोड़कर एक लक्ष्य की अगर हम लोग दे उपदेश को लेकर चलते हैं किसी को हेल्प करने का या कहीं ना कहीं किसी के लाइफ को एक चेंज ऑफ करने के लिए हम लोग अगर काम करना शुरू कर दें तो शायद हो सकता है कि इसमें और ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं इस तरह का जो लक्ष्य है वो चाहिए तो आइए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं शर्मा जी से और जैसे कि स्पेशल एजुकेशन क्या है वो तो आप अभी समझ गए होंगे और ये किस तरह से काम करता है और ये क्या चीज़ है इसके बारे में हम आगे जानेंगे अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत आप सुनाया है रेडू मधन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कर रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में वैभवी शर्मा हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं और स्पेशल एजुकेटर हैं तो मैं चाहूँगा कि अब स्पेशल एजुकेटर क्या करता है स्पेशल एजुकेटर जैसा कि मैंने बताया विशेष बच्चों के लिए कार्य करते हैं तो विशेष बच्चे ये वो होते हैं जिनको कि सीखने के लिए कुछ अलग तरीकों से टीच करना पड़ता है और ये बच्चे कौन हो सकते हैं ये हो सकते हैं जो साइकोलॉजिकली जिनके अंदर किसी तरह की किसी रूप की प्रॉब्लम है मनोवैज्ञानिक रूप से कोई प्रॉब्लम है हुँ, हुँ. तो उसे उसकी वजह से या फिर मेडिकल वजह से बहुत ज़्यादा बच्चा बीमार है और कोई क्रॉनिक इलनेस है उसे उसकी वजह से या फिर मेंटली उसका विकास जो मानसिक रूप से उसका विकास है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है नहीं हो पाया है उसकी वजह से बच्चे को ये विशेष सीखने की कुछ आवश्यकताएँ है, होती हैं और जैसे कि आप सोचिए मेडिकल में है बच्चे को अलग से क्लास करने की ज़रूरत है क्रिटिकली इल है घर में करने की ज़रूरत है या मानसिक विकास नहीं हुआ है तो बच्चे को रोज़मर्रा के कार्यकलाप भी विशेष तरीक़ों से सिखाने की ज़रूरत है वो अपनी डेली लिविंग भी नहीं बिना अलग तरीक़ों से सीखे कर सकता है या फिर एक बच्चा है जो कि व्यवहारात्मक समस्या बहुत बढ़ गई है तो उसको अच्छा व्यवहार सिखाना है तो ये सब तरीके होते हैं और इन चीज़ों के लिए स्पेशल एजुकेटर काम करते हैं <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और हालांकि कई बार चीज़ें जो है बड़ी साधारण सी होती हैं लेकिन फिर भी आ, कुछ चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी आ जाती हैं जहां पर हम लोग उन चीज़ों को नहीं समझ पाते तो मेडिकली उन चीज़ों को चेकअप कराना भी ज़रूरी होता है तो ऐसे बच्चों के बारे में आ, क्या ऐसे बच्चों को डायग्नोस कराना बहुत ज़रूरी है क्या कई बार होता है कि फैमिली लोग इन चीज़ों को सोचते हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा देखिए अपने आप तो जुखाम भी ठीक नहीं होता <laughs> <laughs> उसके लिए भी आजकल तो हम जैसे ही थोड़ा सा भी साइन सिम्टम देखते हैं हम भागते हैं क्योंकि कहीं कोई अलग टाइप का वायरल ना हो कुछ ना हो है ना तो देखिए ये तो अवस्थाएं हैं कंडीशंस जो कि ज़िंदगी भर साथ रहती हैं और ऐसे में अगर हम निग्लेक्ट कर रहे हैं और समय बीतता जा रहा है तो विकास के जो बच्चे के चांसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं <laughs> तो डायग्नोसिस कोई ठप्पा नहीं है ये एक रास्ता है जब डायग्नोसिस हो जाता है तो परिवार को भी वहाँ से गाइडेंस मिल जाती है कि बच्चे को कहाँ ले जाना है कैसे सिखाना है और जो काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं बच्चे के साथ उन्हें पता चल जाता है अब से लेके बच्चे के आगे के जीवन तक उसके साथ क्या और कैसे काम करना है बच्चे को सही तरह से सिखा के स्वावलंबी बनाया जा सकता है कई सरकारी रूप से उसको कहीं कोटा पे नौकरियां भी मिलती हैं तो ये सब चीज़ें लेकिन कैसे बेनिफिट मिलेगा डायग्नोसिस के बिना तो ये पॉसिबल हो नहीं पाता नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे को जैसे ही हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स पता चल जाता है तो हमें डॉक्टर के पास जरूर ले जाना चाहिए और पूरी तरह से जांच करा के सर्टिफाई करा के बच्चों को जो है फिर से हमें ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए जी बिल्कुल और यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे के डॉक्टर के पास ले के जाते हैं बहुत से बच्चे के डॉक्टर को इतना ज़्यादा पता नहीं होता क्योंकि मेरे बच्चे का जब मैंने डायग्नोसिस कराया तो मैंने देखा तो हमें कोशिश करते रहना है ये हमारी जिम्मेदारी है हमारे बच्चे के लिए कि हम उसका सही निदान कर सही डायग्नोसिस करें तो कभी कभी थोड़ा समय भी लग जाता है और हमें भटकना भी पड़ सकता है लेकिन कोई बात नहीं हुँ. लगे रहिए <laughs> <laughs> क्योंकि इस चैनल के बाद में वो रे ऑफ होप मिलेगी सही बात है अच्छा एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे की हम लोग स्पेशल बच्चे जो होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं कैसे हमें पता चल जाता है की ये स्पेशल देखिए साइंस एंड सिम्टम्स तो घर में माँ और जो दादियाँ और पुरानी जो स्त्रियाँ हैं उनको बहुत जल्दी पता चलने लगते हैं अच्छा, अच्छा। ऐसा मेरा मानना है क्योंकि मैं एक माँ भी हूँ तो क्या होता है कि बच्चा कुछ अलग व्यवहार करता है व्यवहारात्मक समस्याएं भी बढ़ी होती हैं वो बच्चा दूसरे बच्चों की तरह सीख नहीं रहा होता बचपन से ही उसकी पैदा होने के बाद थोड़े जैसे बैठना देर से हो गया फिर उसने मान लीजिए वो सही समय पर सर नहीं संभाला फिर वो चला भी नहीं अब इतना सब अगर हो रहा है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे वो बच्चा है कर लेगा बच्चा है बच्चा तो कर लेता ना अगर कर सकता था तो नहीं, नहीं, फिर वो क्यों नहीं कर रहा वो तो इतना छोटा बच्चा तो आलसी नहीं होता तो वो कर नहीं सकता तो ऐसी परिस्थिति में उसको जल्दी दिखा देना चाहिए और <coughs> कभी कभी आ, कुछ ऐसी अवस्थाएं भी हैं बच्चे का बाकी विकास तो सही हो रहा होता है लेकिन वो सही से लिख नहीं पाता जिन्हें हम लर्निंग डिसबिलिटीज करते कहते हैं सही से पढ़ नहीं पाता ये स्कूल में जाके पता चलती है हुँ, हुँ, हुँ, अगर रेगुलरली आप स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं 75 प्रतिशत से ज़्यादा उसकी अटेंडेंस है फिर भी वो टू परसेंट थ्री परसेंट मार्क्स ला रहे हैं सौ में से तीन मार्क्स चार मार्क्स सभी सब्जेक्ट में या मैथ्स में या भाषा में जो हिंदी या इंग्लिश हैं इनमें बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं आप मेहनत कर रहे हैं स्कूल में भी अच्छे डाल रखा है और बच्चा नहीं कर पा रहा है तो ये नहीं कि बच्चा अरे ये तो ध्यान ही नहीं देता शायद कुछ बात हो एक बार दिखा लें जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को इस बात का पता लग गया होगा कई बार होता है कि पहचान तो हो जाता है लेकिन फिर ऐसी सिचुएशन आती है जैसे शुरुआत में आपने कहा कि डायग्नोसिस करने के लिए कुछ खास थोड़ा सा मेहनत लगता है वो चीज़ों के कारण भी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं और छोड़ देते हैं <laughs> क्योंकि ये स्पेशल बच्चे हैं तो स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल डायग्नोसिस भी इनकी ज़रूरत पड़ती है जो काफ़ी हद तक जो है टाइम ज़रूर लगता है तो टाइम का ये जो है पेशेंट रखना पड़ेगा तब जाके हम सही ढंग से उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि आपने कहा स्पेशल एजुकेशन जैसे कि जो बच्चे स्पेशल होते हैं तो इन्हें पहचानने में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो जल्दी पहचान लेते हैं आ, तो डॉक्टर के पास ले जाए ऐसे कोई खास डॉक्टर्स होते हैं क्या इसके वो मुझे बताएं जी ये भी सवाल आपका बहुत अच्छा सवाल है देखिए जो डेवलपमेंटल होते हैं डेवलपमेंटल अच्छा। मतलब बच्चे का डॉक्टर जो विकासात्मक उसकी जानकारी के लिए ट्रेन किया गया है ऐसे या फिर न्यूरोपिड्रेशन न्यूरोपिड ये पीडाट्रिशन मतलब कि बच्चे की दिमागी जांच को सही से करने के लायक डॉक्टर ये तो जो विकासात्मक समस्याएं हैं उनके लिए मानसिक विकासात्मक समस्याएं, उनके लिए होंगे फिर होंगे मनोवैज्ञानिक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट ये होंगे मनो जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है ना उसके लिए है और फिर जो बच्चा है मेडिकल वो तो हम मेडिकल की जो उसकी इश्यूज है उसके हिसाब से ज़्यादातर लोगों में जानकारियां हैं ही और यहाँ मैं एक और एरिया ऐड करूँगी कि बच्चा है जैसे व्यवहारात्मक समस्या बहुत ज़्यादा है चीज़ें तोड़ देता है या फिर लोगों को मार देता है और या एक जगह नहीं बैठता या उसमें कोई बहुत ही गंदी आदत लग गई है कि थूकना दूसरों पे थूक देना काम करने के लिए बैठा है थूक दूँ मेरा काम नहीं करने मुझे या फिर बिल्कुल ही ऐसे में वो पढ़ाई भी स्कूल में नहीं कर पा रहा है स्कूल में बहुत कंप्लेंट्स आ रही है ये भी एक एरिया है और ऐसे में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मदद कर सकते हैं इसमें डायग्नोसिस वाली उतनी बात नहीं आती वो वहाँ पर बता देते हैं अगर डायग्नोसिस करना है या फिर बच्चे का एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्लान चलते हैं और बच्चा बहुत बढ़िया वहाँ से अच्छा व्यवहार सीख करके करता है मैं एक केस हिस्ट्री केस आपको स्टडी बताऊँगी बच्चे के साथ मैंने व्यवहार काम किया फेंकता था हर चीज़ फेंक देता था आपने पढ़ने बिठाया टेबल पर जो रखा है वो सब फेंक देगा फेंकता ही जाएगा और उसके दोनों हाथ में पकड़ के उसके साथ काम कराती थी उसके बाद भी इनको कहीं मौका लगा और इन्होंने फेंक देना <laughs> <laughs> तो कई दिन तक इनके साथ काम चला बच्चा सात साल का था और आप ये देखिए कि सही टेक्निक यूज़ करके पंद्रह दिन में उसने फेंकना बिल्कुल बंद कर दिया अच्छा। और तीन महीने बाद तो वो अगर कोई चीज़ इधर उधर गिरी भी होती थी तो उठा करके उसको सही यथास्थान रख देता था <laughs> तो व्यवहारात्मक समस्या के लिए तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं ज़रूर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिल कराएं वो अच्छा बच्चे के अंदर अच्छी पर्सनालिटी डेवलप होगी जी वैभवी शर्मा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को समझ में आ रहा है कि ये आ, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके द्वारा जो व्यवहारिक जो ज्ञान है या जो हैबिट्स हैं उसमें बदलाव किया जा सकता है नॉर्मली कुछ चीज़ें होती हैं कि हम जन्म से तो सब चीज़ें सीख के नहीं आती हैं लेकिन जैसे जैसे हम ग्रोथ करते हैं बड़े होते हैं तो चीज़ें हम सीखते हैं और कई बार कुछ आदतें जो हैं वो हमारे अंदर इनबिल्ड भी होते हैं जैसे कि आज हम कंप्यूटर में कुछ चीज़ें या मोबाइल लेते हैं तो इनबिल्ड मेमोरी आ जाती हैं तो ऐसे कुछ इनबिल्ड चीज़ें आ जाती होंगी और वैसे ही उन चीज़ों को फिर समझने के बाद उसकी जो है उसको थोड़ा सा चेंज भी करना है तो अगर कोई रॉन्ग पर्सनालिटी उसके अंदर है तो उसको सही ढंग का जो पर्सनालिटी है उसके बारे में उसको बताने से काफ़ी समय तक बताना पड़ेगा क्योंकि उसकी इनबिल्ट मेमोरी में वो चीज़ें सही ढंग से स्थापित हो जाए तब तक आपको बताना पड़ता है इसलिए कहा जाता है सफलता पाने के लिए भी तब तक आप आगे बढ़ते रहो कोशिश करते रहो जब तक आपके हाथ में सफलता नहीं आती है तो चीज़ें जो हैं हमें कोशिश लगातार करनी चाहिए बदलाव तो अपने आप आएगा इसलिए कहा गया है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते रहो, रहो। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है वैभवी शर्मा हमारे साथ है जिनसे बातें हो रही है स्पेशल एजुकेटेड है और खुद अपने बच्चे की ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं और साथ ही साथ दूसरे बच्चों के लिए भी काम कर रही है तो आइए एक आप माँ है और माँ के रूप में अपने बच्चों को विशेष रूप से आप एजुकेशन तो दे ही रहे हैं लेकिन एक स्पिरिचुअल जो ज्ञान है स्पिरिचुअल जो नॉलेज है उसको भी आपने यूज़ किया अपने लाइफ में तो मैं चाहूँगा कि स्पिरिचुअल नॉलेज किस तरह से इस फील्ड में स्पेशल बच्चों के लिए क्या काम आ सकता है या करता है बहुत अच्छा काम करता है तो मैं दो तरीक़ों से आपको इस सवाल का जवाब दूंगी पहला हुँ, तो एक माँ के रूप में तो मैंने ये समझा कि ये जो हम कहते हैं एडवर्सिटीज़ आर अपॉर्चुनिटीज़ जो विघ्न या परेशानी हम सोचते हैं ये तो हमारे जीवन में आ गए लेकिन ये हमें मौका देते हैं ऊपर उठने का बढ़ने का शायद आ, शायद आज मैं एक बहुत नॉर्मल सी जिंदगी एक कहाँ एक हाउसवाइफ की या कैसी लीड कर रही होती लेकिन मैं इस फील्ड में हूँ काम कर रही हूँ लोगों की ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाने का मौका मुझे मिल पाया है नहीं होता यह सब और साथ ही बच्चे के लिए भी मैंने स्पिरिचुअल नॉलेज में ये समझा कि देखिए इन बच्चों को ये कितने इनोसेंट हैं और कोई भी कर्म अगर इनके हैं पहले के वो ये विनाश कर रहे हैं और कितना बढ़िया है कि अब तो ये बच्चे हैं और ना समझ हैं तो ये तो कोई पाप कर्म इनके जुड़ी नहीं रहे तो कितना अच्छा है ये सब है ना हमें इसको पॉजिटिवली भी लेने की कोशिश हर चीज़ को ही को, लेने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि जो है स्थिति वो तो हमें एक्सेप्ट करनी है पॉजिटिवली कर लें जैसे कहे अगेन मैं कहूँगी कि कहा जाता है कि हैप्पीनेस इज़ माय चॉइस खुश रहना ये तो मेरी आ, क्या है मेरी आ, मेरा चुनाव है ये नहीं है कि मुझे ला कर के खुशी परोसी जाए तभी मैं खुश खुशूँगी है ना? और साथ ही एक दूसरे लेवल पे कि आपने कहा कि क्या इन बच्चों के लिए ये हेल्प करती है बहुत हेल्प करती है अगर स्पिरिचुअल नॉलेज का पेरेंट्स यूज़ कर रहे हैं उससे बच्चे में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं और दूसरा जो बच्चे अच्छी समझ रखते हैं उनको अगर कुछ मेडिटेशन या इस तरह की टेक्निक सिखाई जाती हैं और तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा बच्चों में रियलाइजेशन पावर बढ़ती है कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ती है उनके अंदर एक ठहराव आता है हुँ. वो बहुत ही ज़रूरी है जी, जी. बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि आपने कहा स्पिरिचुअल नॉलेज को कैसे हम बच्चों में यूज़ कर सकते हैं या आपने आप पर भी यूज़ कर सकते हैं तो उसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स वग़ैरह है आपके पास बिल्कुल एग्ज़ाम्पल है मैं अपने ही लाइफ से एग्ज़ाम्पल आपको दूंगी कि देखिए जब मैं पहले इतनी स्परिचुअल नॉलेज से जुड़ी भी नहीं थी इतनी क्या बिल्कुल भी नहीं थी और मैं काफ़ी परेशान भी हो जाती थी कोर्स मैं कर चुकी थी ऐसा नहीं है कोर्स नहीं किया था ये जो पढ़ाई है ये कर चुकी थी अपने बच्चे के साथ काम भी कर रही थी और ऊपर ही ऊपर तो सब दिखता था कि काम कर रहे हैं सब कुछ हो रहा है लेकिन अंदर ही अंदर जो है एक विचार चलना हर वक्त और फोकस ना रहना इतना ज़्यादा सोच बने रहना कि काम करते करते बीच में कुछ भी भूल जाना तीन काम करने के लिए निकले थे दो करके ही वापस आ गए <laughs> क्योंकि हम इतने टेंस स्ट्रेसड आउट इतना सब कुछ सोच रहे हैं और जैसे ही स्पिरिचुअल नॉलेज को यूज़ किया कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स यूज करी बहुत ही स्ट्रोंग चेंज मतलब ऐसा रिमार्केबल या हम जो हम हमारी स्पेशल एजुकेशन की भाषा में उसको बोलते हैं ड्रामेटिक चेंज ड्रामेटिक चेंज आ गया मेरे अंदर अंदर जो विचार चलते थे वो सब बंद हो गए फोकस आ गया और मैंने अपने परिवार की लाइफ में और अपने बच्चे में भी इसकी वजह से बहुत पॉजिटिव चेंज देखा है चलिए वैभवी शर्मा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप स्पिरिचुअल नॉलेज को अप्लाई किया अपने लाइफ में और बच्चों के लाइफ में तो एक ड्रामेटिक जो चेंज है एक बहुत ही तुरंत बड़ा बदलाव आपने देखा तो शायद लगता है कि हमारे श्रोताओं को ड्रामेटिक चेंज या बड़ा बदलाव क्या इतना आसानी से आता है हाँ ज़रूर आता है जब हम लोग स्परिचुअल नॉलेज को अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है एक तो हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है जैसे आप कोई नई चीज़ ख़रीदते भी हो उसको ऑपरेट करने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है दो तीन दिन आप उसको ऑपरेशंस को समझ लेंगे इंस्ट्रक्शन को समझ लेंगे और विधिवत उन चीज़ों को करते हैं तो सफलता निश्चित मिलती है कहीं ना कहीं विधि में गड़बड़ी होती है या समझ की कमी होती हैं तो मुश्किलें बढ़ती हैं तो इसलिए पहला तो आप कामली इन चीज़ों को समझ लीजिए स्पिरिचुअल नॉलेज क्या है उसको सुनिए सुनने के बाद फिर आप उसको विधि पूर्वक अपने लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए हाँ थोड़ा सा आ, ट्रायल एंड एरर वाली चीज़ें हमारे हर स, हर व्यक्ति के अंदर आता है जितना आप उन चीज़ों को करते जाएंगे उतना ही आप आगे बढ़ते जाएँगे निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी तो मैं चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को जरूर अपने लाइफ में अप्लाई करें और थोड़ा सा धैर्य रखिए सफलता निश्चित आपको मिल सकती हैं। तो वैभवी शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आने के लिए अगले एपिसोड में हम लोग कुछ एक्सपीरियंस आपसे और शेयर करना चाहेंगे सुनना चाहेंगे जो सक्सेस स्टोरीज हैं अलग अलग बच्चों का वो भी हम आपसे सुना चाहेंगे बिल्कुल वो सक्सेस स्टोरीज तैयार हो रही है जी जी, जी। आपको बताएंगे <laughs> और मुझे बहुत ही खुशी है आपने हमें यहाँ पर मुझे मतलब मुझसे बातें करी और ये मौका मुझे मिला सभी से जुड़ने का सबसे बात करने का थैंक यू धन्यवाद शुक्रिया चलिए दोस्तों आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबनी के साथ सलाम नमस्ते खम्मा गनीसा सुनते रहोकर आते रहो